श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ब्रह्मा, कृष्ण विष्णु, गुरुर्विष्णु देवो महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नमः, तस्म श्री गुरवे नमः ओंकार की साधना जो चिंतन रूप से करता है ओम को लेकर के नौ प्रकार की साधनाएं बताई है मैं आपको नहीं बताऊंगा घबराना मत तो ये साधना व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न भिन्न होती है जो इस स्थूल जगत में फंसे है माने जो आधि भौतिक जगत को सत्य मान करके चलते हैं, वो ओम के शब्द को ही ज्यादा महत्व देते हैं। और फिर उनकी ओम साधना माने क्या केवल ओम का जब करना ओम ओम और फिर उसका प्रभाव ये जब करने से हमारे घर में शांति आ गई मेरे सब काम फटाफट हो जाते हैं तो वो इसी दुनिया में फंसे रहना चाहते निकलना नहीं चाहते एक सज्जन उनका जवान लड़का 20 20-21 साल का ग्रेजुएट उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो मर गया अब उसके जो मां बाप थे बहुत ही धार्मिक थे पूजा करना पोथी करना और मंदिर में जाना मत्था टेकना और अच्छे काम करना स्कूल में बच्चों को मिठाई बांटना पेंसिल पेन देना सब अच्छे काम और जब उनके लड़का एक्सीडेंट में चला गया तो सब फेंक दिया इतना किया हमने भगवान का क्या मिला देखो ये जो आधि भौतिक क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनके लिए ओमकार की साधना का अर्थ भिन्न होता है जैसे हमको अपना कुछ काम निकालना हो इंडस्ट्री का काम निकालना हो तो हम क्या करेंगे इंडस्ट्री के देवता के पास जाएंगे इंडस्ट्री के देवता वाने इंडस्ट्री के मिनिस्टर और हर एक देवता की भिन्न पूजा होती है भिन्न दक्षिणा होती है यू you नो know, किसी को जलपान चाहिए किसी को लिक्विड स्पिरिचुअलिटी चाहिए किसी को कार चाहिए हरेक के अपने अपने जो नैवेद्य होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से इस आधि भौतिक जगत में जो फंसे हैं, उनकी जितनी साधना है केवल इसी को लेकर के होगी उसके आगे जाने को तैयार ही नहीं वो ओंकार के इस आधि भौतिक क्षेत्र को लेकर ही आधि भौतिक अर्थ को लेकर ही चलते हैं दूसरे जो है वो आधी दैविक क्षेत्र में फंस जाते हैं आज हमको एक WhatsApp आया था एक सज्जन ने लिखा मैंने उनको 10-12 साल पहले कहा था कि तुम ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे ऐसा नहीं करते थोड़ा थोड़ा करो लेकिन ज्यादा ही लग गए उसमें खूब मेडिटेशन करना और जप करना और अध्ययन करना मंदिर में जाना ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे उपवास करना ठंडे पानी से नहाना और ये करते करते मेडिटेशन जिसके दिमाग में मेडिटेशन घुस जाता है उसका सत्यानाश हो जाता है मेडिटेशन के चक्र में मत पड़ना मेडिटेशन में जीना है हमको ये न जानने के कारण आज उनका आया मुझे कहते हैं कि देखो मैं स्वामी जी आप मुझे बताइए मेरा पूरा लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो गया है मैंने सब बंद कर दिया है अब कुछ नहीं करूंगा सिर्फ मेडिटेशन और मैं मेडिटेशन क्या कर रहा हूं मैं बैठता हूं अपने दिल की धड़कन सुनता हूं फिर धड़कन को हर जगह ले जाता हूं कभी नाक में ले गया कभी आंख में ले गया कभी कान में ले गया कभी कमरे में ले गया कभी यहां ले गया वहां ले गया और क्या करूं ये जो चक्कर है ना इसमें आप विकृत हो जाओगे देखो ये जो आधिदैवी क्षेत्र में रहने वाले कुंडलिनी मार्ग का उपयोग करते जिसको सिद्ध मार्ग कहते हैं और इस सिद्ध मार्ग में प्रवेश किया तो व्यक्ति ये आधिदैवी क्षेत्र में रह जाता है और इस आधिदैवी क्षेत्र में रहने वाले हमेशा चमत्कारों की बात करेंगे ये चमत्कार हो गया वो चमत्कार हो गया मैं ध्यान के लिए बैठा तो एकदम साक्षात एकदम तेज पुंज एक, एक, एक अग्नि का लड्डू आकर के मेरे हृदय में घुस गया फिर क्या हो गया बुझ गया मैं इतना ठंडा हूं कि अग्नि भी बुझ गया और फिर उसी चक्कर में पिछले बार तो मुझे दिखा था प्रकाश इस समय क्यों नहीं दिख रहा है परेशान देखो इस चक्कर में अपने बदल, आप को मत बदलना बर्बाद करना और जो इन दोनों से निकलता है वही निकलता है जिसने ये समझा है आदि भौतिक क्षेत्र धर्म का क्षेत्र अंतकरण को शुद्ध करने के लिए है कर्माणी चित्त शुद्ध और उपासना जो है उपासना अंतकरण को मन को एकाग्र करने के लिए उसका उतना ही प्रयोजन है उससे ज्यादा नहीं ये दो बातें यदि नहीं हुई तो हमने अपने आप को इन दो क्षेत्र में आधि भौतिक और आधि दैविक क्षेत्र में अपने आप को बांध के रखा है इसलिए अब इस आधि दैविक क्षेत्र से निकलने के लिए क्या करना है तो ध्यान से सुनो ये जो सात चक्र चक्रों का चक्कर है ना इसको स्पष्टता से समझ लो क्या है ये चक्कर मूलाधार चक्र माने देहात्म भाव में फंसे रहना सबसे नीचे की स्थिति है वो और यह जो मूला मूलाधार चक्र में माने देह में फंसे रहना जब कहते चक्र भेद होना चाहिए भेद का तात्पर्य रहस्य है भेद माने तोड़ना फोड़ना काटना नहीं उसको क्योंकि यह चक्र नाम की कोई एक स्थूल वस्तु नहीं है ये साइकिक सेंटर मात्र है इसे आपका मन कहा है कहीं नहीं है और हर जगह है तो देहात्म भाव में फंसे रहना, इसको कहते मूलाधार में हमारी कुंडलिनी फंसी हुई है कुंडली मानी शक्ति है तो हमारी पूरी शक्ति इसी देहात्म भाव में लगी है तो कैसे लगेगी सब चीजें देह के संदर्भ से ही होगी जागृत जगत देह के संदर्भ से है पति पत्नी भाई, भाई बहन मां बहन ये सब देह के संदर्भ से है लाभ हानि रिश्ते नाते ये देह के संदर्भ से है तो जब तक के हम ये देहात्म भाव से नहीं उठेंगे तब तक के हम मूलाधार में फंसे हैं देखो और यहां से उठेंगे नहीं तो स्वाधिष्ठान में और फंस जाएंगे स्वाधिष्ठान क्या है कामना का स्थान है तो जब तक के देहात्म भाव है तब तक के कामनाएं शांत नहीं होगी ये चाहिए वो चाहिए ऐसा जेब वैसा जेब उसका कोई अंत नहीं और ये कामनाओं का कामनाओं की सीमा क्या है लोभ ग्रीड इसका कोई अंत नहीं ये तीन चक्रों में फंसे रहना मूलाधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र यही संसार है इससे जो निकल जाता है वो आता है अनाहा चक्र में अना चक्र में आना वाले अब हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं ना वी आर वर्किंग ऑन द माइंड नो मोर वर्किंग बाय द माइंड जब देहात्म भाव से रहते हैं तो मन के द्वारा कार्य करते हैं ये कामना को पूरा करने में लग जाते हैं तो मन के माध्यम से काम करते हैं ग्रीड में फंसे है तो मन के माध्यम से काम कर रहे हमको मन के माध्यम से काम नहीं करना है मन पर काम करना है वी हेव टू वर्क ऑन द माइंड नो मोर वर्किंग बाय द माइंड तब साधक का जन्म होता है अब जो साधक है वो कंप्लेन नहीं करता अब उसका एक ही चिंता है कि चिंतन है कि ये विचार कहां से आते हैं किसको आते हैं ये मन जिसके कारण हम परेशान है ये मन किस चिड़िया का नाम है मन किसको कहते हैं देखो और जहां इसने ये स, इस, आ, अनुसंधान शुरू किया तो पता चलता है मन केवल मय मात्र है आम अहम मना मैं नहीं तो मन नहीं और ये मन जब इस शुद्ध मय को कपड़े पहनाता है तो उसको अहम वृत्ति कहते हैं अब जब इस अहम वृत्ति से वृत्ति को निकाल डालो तो वृत्ति रहित अहम ही शुद्ध चैतन्य है जो हमको विशुद्ध चक्र में प्राप्त होता है तो विशुद्ध चक्र माने जिसमें प्रकृति की गंध नहीं है ऐसा आत्मभाव ऐसी आत्मख्याति ये प्रयोजन है इस आधि दैविक मार्ग का इसको छोड़कर के हम भिन्न भिन्न विभूतियों में फंस जाते हैं पानी में चलेंगे उस आकाश में उड़ेंगे किसी के कमर को हाथ लगा दिया कमर का दर चला गया इसी में पूरा जीवन चला जाता है देखो संतो और जब अध्यात्म में आते हैं, तब जीवन की धारा भिन्न है अध्यात्म आने के बाद फिर केवल एक ही है कस्तुम को हम कुतम आयाता कामे जननी को मेता देखो हम कौन है जगत क्या है ईश्वर कौन है आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं इस दृष्टि से जो ओंकार की उपासना करता है कहते हैं तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सयुक्ता क्रियासु बायांतर मध्यमाशु सम्यक प्रत प्रसक्ता सुनकंपते देखो तो ये तीन ओंकार की जो मात्राएं अकार ओकार मकार ये मृत्युमति है मृत्युमति माने इनका अंत होता है जाग्रत अवस्था शुरू होती है अंत हो गया जाग्रत पुरुष का जन्म जाग्रत अवस्था में है जाग्रत अवस्था खत्म हो गई जाग्रत पुरुष खत्म हो गया जाग्रत पुरुष खत्म होने के पश्चात पति पत्नी भाई बहन मां बहन आ, अमीरी गरीबी रोग सब सब खत्म मृत्यु मृत्युमती उसी प्रकार से स्वप्न स्वप्न पुरुष वो भी नित्य निरंतर नहीं है थोड़ी देर के लिए आया चल आ वैसे सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ तो कहते हैं कि तीसरा मात्रा मृत्यु मत प्रयुक्ता और ये कब है आ, कहते हैं मृत्यु गोचराद अनादि अनिक्रांता मृत्यु गोचरा आत्मना ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता और जब हम इन तीन मात्राओं को ध्यान के कार्य में लगा देते हैं माने यदि हमने केवल अ मात्रा की ध्यान करी या हमने केवल उ मात्रा का ध्यान किया या हमने केवल म मात्रा का ध्यान किया तो वो तीन को अलग अलग करती है जब तक हम अपने जीवन को जागृत अलग स्वप्न अलग सुषुप्ति अलग ऐसा समझ करके केवल जागृत मात्र मैं हूं इसमें फंस जाते हैं तो हमने साधना करी ही नहीं हम जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचना चाहते हैं, जैसे सेवा करते हैं, तो सेवा करना माने क्या महाराज जी हम आपकी सेवा करना चाहे करो कैसे सेवा करोगे तो मुझे क्या मान आप ही को करना है सेवा तो आकर के पैर दबाना शुरू करते हैं और अब क्या दबाऊ अब हाथ भी दुख रहे हाथ भी दबाओ हाथ भी दबाया और क्या सेवा करूं गला दुख रहा है देखो महाराज ये थोड़ी सेवा होती है उसमें चारों तरफ से देखना है इसी प्रकार से अपना जीवन केवल जागृत नहीं है और जागृत में अपना जीवन केवल पति पत्नी भाई बहन माँ बाप नहीं है हमको सभी जीना है देखो हम फंस जाते हैं इस कूपमंडूक वृत्ति में इसमें हमको बाहर निकलना है और इसका आप चिंतन करो तो पता चलेगा जो भी व्यक्ति दुखी होता है वो एक छोटे दायरे में फंसा है देखेंगे आप कोई पति के रूप में दुखी है कोई पत्नी के रूप में दुखी है कोई सास के रूप में कोई बहू के रूप में कोई बाप के रूप में कभी पुत्र के रूप में माने हमने क्या कर लिया अपने जीवन को उतना मात्र समझा मैं केवल पिता मात्र हूं और बड़ा दुखी हूं मेरे लड़के का ऐसा क्यों हो गया और मेरे ही लड़कियों को क्यों हो गया मैंने इतनी पूजा पाठ किया था तो उसका पूरा जीवन क्या हो गया केवल इतना सा, सा अंग इसी को कहते मृत्युमति इसमें मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता तो किमच अन्योन्य सकता इतर तरह संबंधा अनिप्रयुक्ता तो कहते हैं जब तक के हम स्पष्ट नहीं समझेंगे कि हमारा जीवन माने जागरण सप्न सुसुप्ति इन सब का मिलाकर करके उसके परे है देखो अत्यधिष्ट दशांगुलम पुरुष सुप्त कहती है जैसे आदमी पुत्र पति और पिता इनकी टोटल है या ये सब होते हुए भी इनके परे है देखो समुद्र सभी लहरों की टोटल है या सभी लहरों की टोटल के परे है इसी प्रकार से जीवन क्या बचपन ही है या बचपन भी है जवानी भी है मिडिल एज भी है बुढ़ापा भी है और इसके परे है इसीलिए जीवन के बारे में जब सोचते हैं तब हमको ये छोटे दायरे से अपने आप को मुक्त करना है तो किमतरी फिर क्या हुआ इससे निकला इससे निकला यही है कि आ, काले त्रिशुसु क्रियासु बाहतर मध्यमाशु जागृत सप्न सुषुप्ति अवस्थान पुरुष अभिध्यान लक्षणसु योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्ता ध्यान काले प्रयोजितासु न कंपते न चलती यह न्या योगी यथोक्त विभाग न्याय ओंकार से लेकिन जो योगी जो साधक अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करता है वो माने क्या ध्यान से सुनना जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में रहता है स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न अवस्था में रहता है सुषुप्त पुरुष केवल सुषुप्ति अवस्था में रहता है लेकिन यह ओंकार के तीन विभागों को ठीक से जानने वाला जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब में रहते हुए भी सबके परे होता है देखो जागृत के चलेगी हमको क्या फर्क पड़ा सपना आके चला गया क्या हाल नुकसान हुआ लाभ आनी हुई सुषुप्त निकल लग के चली गई क्या फर्क पड़ा हम झों के त्यों देखो इसको आकाश की साधना कहते हैं ये एक प्रकार है अपने आप को ध्यान में रखने का ध्यान करना नहीं ध्यान देना है जब ध्यान देंगे तब ध्यान में रहेंगे जब ध्यान में रहेंगे तो जीवन एकदम बदल जाएगा तो तीन प्रकार से आधि भौतिक क्षेत्र से मुक्त होने के लिए शांत बैठकर के यह धारणा करे कि आकाश का अनुभव कैसा होगा स्थूल आकाश यह स्थूल आकाश स्थूल जगत का आधार है लेकिन इस जगत के द्वारा यह स्थूल आकाश प्रभावित नहीं होता पहली साधना ओंकार का अरूप फिर दूसरी साधना ओंकार का ऊ रूप ऊ माने स्वप्न के स्वप्न का स्थान स्वप्न आते हैं मन में तो जैसे यह भूताकाश है वैसे चित्ताकाश इस चित्ताकाश में जो विषय है वो केवल वृत्तियां है विचार है तो जैसे स्थूल आकाश धूल जगत से प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार से चित्ताकाश वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता तो मन में कुछ भी विचार आने दो क्या फर्क पड़ता है जैसे इस आकाश में बादल घर से बारिश हुई तो आकाश गिला नहीं होता आग लगी तो आकाश जलता नहीं इसी प्रकार से यह जो चित्ताकाश है अच्छे विचार आवे बुरे विचार आए चित्ताकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुराग्रह छोड़ दे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं अरे भैया विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे आने दो कोई जबरदस्ती मत करना किसी चीज के रिमेन टोटली इनडिफरेंट उदासीन उदासीनम असक्तम तेसु कर्मसु सबके प्रति उदासीन रहना है तो अपने आप इस मन के वृत्तियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और ये केवल समझदारी से हो सकता है क्रिया से नहीं देखो जैसे आंखें लाल रंग देखती है नीला रंग देखती है पीला रंग देखती है तो आंखों को फर्क पड़ा क्या इसी प्रकार से मन में अच्छे विचार आते हैं बुरे विचार आते हैं मन को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको महत्व देना छोड़ दो आप चित्ताकाश में पहुंच गए उसके बाद तीसरा आकाश चिदाकाश चिदाकाश में जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष इन तीनों का खेल चल रहा है तो जाग्रत पुरुष अपने जाग्रत जगत के साथ रहता हुआ भी कि आकाश को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता उसी प्रकार से स्वप्न पुरुष अपने जगत के साथ सुषुप्त पुरुष सब अभाव के साथ आता जाता है अपने में कोई फर्क नहीं और जब आप आकाश की धारणा करोगे तो मन निराकार नहीं रह सकता मन को रहने के लिए आकार की आवश्यकता है मन को जिंदा रहने के लिए शब्द की आवश्यकता है इसीलिए जितना कर रहे ठीक ही कर रहे एक इसको जरा सूक्ष्मता से करना घंटे नहीं बैठना दो दो मिनट पांच पांच मिनट दिन में दस बार करो इतना ही करना जहां बैठे हो कहा से शुरू करें कमोड से वहां से शुरू करो कहीं भी बैठे हो दो बातें बैठने के पश्चात अपने आप से नहीं बोलना और शांति को सुनना ये हो गया ओंकार की तीन मात्राओं का ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है सहजता है इसमें लाभ हानि नहीं हो सकती जहां लाभ हानि की बात आती है जहां जय पराजय की बात आती है जहां सुख दुख की बात आती है जहां द्वंद्व की बात आती है तो हम अभी मन में फंसे हैं। बिना द्वंद्वों के मन जिंदा नहीं रह सकता जहां मन से द्वंद्व समाप्त तो हो गए मन चैतन्य हो गया इसलिए यहां कहते हैं जो इन तीन मात्राओं के साथ रहता है स ही एवं विद्वान सर्व सर्वात्म भूतः ऐसा ही जो विद्वान है वही केवल एक मात्रा रहता है उसमें अनेकता होते हुए भी अनेकता का प्रभाव नहीं देखो जो प्रकृति प्रधान जड़ साधना होती है उसमें महत्व होता है महात्मा जी बिल्कुल एक जगह में बैठे हैं कितने दिनों से उठे नहीं दूसरे जगह में महात्मा जी ने पिछले 221 दिन से जलपान नहीं किया हो गई साधारा ये सब भौतिक है से कुछ मतलब नहीं है आदमी इसी में फंस जाता है देखो आपको समझो खाना नहीं खाना करना है तो अपने चुपचाप करो ना पब्लिक को आने में क्या जरूरी है वही तो मैं प्रकट हो जाता है देखो अभी कुंभ मेले में आप चले जाओ वहां देखेंगे आपको बड़े बड़े सुंदर चीजें देखने को मिलती है किलो का बिस्तर होता है बाकायदा बनाया होता है एक बहुत बड़ा प्लाई बोर्ड ले लेंगे ठीक वाला उसमें नीचे से कील ठोक देंगे उसके ऊपर में जाकर के महात्मा जी लिटेंगे और ये जो है ना ये नसवार मुद्रा है इसको लेकर के नस ले ब्रह्म आनंदम परम सुखदम केवलम ध्यान और वहां एक काटो के बिस्तर पर एक बाबा जी सोए हुए थे और उसने एक भगत ने कहा कि महाराज जी क्या सेवा करे यार यहां एक मच्छरदानी लगा दो तो बड़े मच्छर हैं अरे यार काटो के बिस्तर पर सो रहे और मच्छरदानी चाहिए लो ये करना है तो अपने कमरे में जाके करो ना पब्लिक को दिखाने की क्या जरूरत है देखो आध्यात्मिक साधना इतनी सूक्ष्म होती है कि, कि किसी को भी पता नहीं चलता आप आध्यात्मिक जीवन में जी रहे देखो नहीं दे तो बाहर का आडंबर इतना हो जाता है और फिर उसको समझा सुलझाने के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो गया उसमें इसीलिए जो व्यक्ति ही एवं विद्वान स सर्वात्म वो सर्वात्म का तात्पर्य है अब उसके लिए अपना पराया नहीं मैं अरुमोर तो तय माया ये हमेशा के लिए मिट गया और जब अपना पराया नहीं होता तो संसार गायब संसार इसी के तो कहते हैं मेरा मेरा मेरा तेरा तेरा। मेरा, तेरा गड़बड़ खत्म आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से सर्वार्थ सर्वाग्रहार्थो द्विती यो मंत्र पांचवे प्रश्न का अंतिम मंत्र है ऋग्भिरे रेतम यजु भी अंतरिक्षम सामभि यव वेदयंत तम ओंकारेण आयत अन्वेति विद्वान यम अजम अमृतम अभयम परम इति आगे कहते हैं ये जो तीन वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद जो है यह कर्म प्रधान उसमें सबसे ज्यादा स्तुतियां हैं भगवान की जिसके द्वारा हम कर्म में उनको लगा करके अपना इस भौतिक जगत का भला कर दे अभ्युदय उसके बाद दूसरा आता है यह यजुर्वेद यजुर्वेद ये विशेष करके मन पर कार्य करता है यजुर्वेद में अनेक साधनाएं बताई है जिसमें ध्यान इत्यादि की बातें आती है और तीसरा है सामवेद सामवेद हमको अपने आनंद के पास जाने को मदद करता है तो ये तीनों के तीनों जो वेद है इमाने चाहे भौतिक जगत में रहना हो चाहे मन की स्थिति पर रहना हो चाहे अपने स्वरूप में वापस आना हो इन सब के लिए यह ओंकार एक योग्य साधन है आपको जो चाहिए उससे ही मिल जाता है यो यदि क्षति तस्तो नचिकेत को यमराज ये उदाहरण देते हैं कहते हैं आ, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एक तलंबन ज्ञातवा यो यदि क्षति तस्त इसी ओंकार के आलम्बन से आप अपना आधि भौतिक जगत सुधार सकते हो आधि दैविक जगत सुधार सकते हो या इसी ओंकार की उपासना से अध्यात्म में अपने आप को पहचान सकते हो ध्यान से सुनना तीनों में मेहनत उतनी ही लगती है और इतनी मेहनत करके मांगा क्या यदि मेहनत उतनी ही करनी है तो सर्वश्रेष्ठ क्यों ना मांगे एक बिहारी चला गया अमेरिका और उसको ओबामा के साथ इंटरव्यू मिल गया दो मिनट के लिए अब गया जाने के बाद ओबामा कहते हा बिहारी जी क्या चाहिए पूछो आपको दो मिनट है केवल बिहारी सोचता क्या पूछू क्या पूछू क्या पूछू इधर उधर हाथ लगाया डिब्बी निकली तंबाकू की चुनवा है जितनी मेहनत से वो प्रेसिडेंट का इंटरव्यू मिला उसके बाद मांगा क्या चुना इसी प्रकार से इतनी साधना करी मांगी क्या इस दुनिया की ईट पत्थर है? देखो संतो अरे मांगना ही है तो कोई स्टैंडर्ड चीज मांगो ना घटिया क्या मांगना है इसीलिए कहते हैं इसके द्वारा जो आप चाहो प्राप्त कर सकते हैं और इसी के द्वारा यद शांतम अजम अमरम अमृतम अभयम चाहिए थी। और इसी ओंकार की साधना के द्वारा आप अपने आप को पहचान सकते हो इस प्रकार से यह पांचवा प्रश्न पूरा हुआ था अब अंतिम छठवा प्रश्न है अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रछ भगवान हिरण्यनाभ कौशल्यो राजो मेत्यम प्रश्नम अपृछत षोडशकम भारद्वाज पुषम वेत्थ तम अहम कुमार अब्रुव ना वेद यदि अहम अवेदिशं कथम तेनालीवक्षा समूलो वेश पेशती यहाँ अन््रृत अभिवती अन्धतम वक्त स तुष्णि रसम आव्रवाज तम वा पृछा क्वा सौ पुष्ज सुकेश भारद्वाज ये जरा ज्यादा ही बोलने वाला दिखता है उसने कहानी बताई महाराज जी एक बार की बात है मैं अपना बैठा था अपने आश्रम में उधर से एक राजपुत्र आया कौशल्यो राजपुत्र कौशल देश का राजपुत्र आया और मुझे उसने पूछा कि हे भारद्वाज आप वो पुरुष को जानते हैं क्या जो षोडश कला पुरुष नाम से प्रसिद्ध है शास्त्रों में तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानता षोडश कला पुरुष क्या है तो उसको विश्वास नहीं होगा हुआ कि मैं नहीं जानता क्योंकि मेरा नाम तो बहुत था चारों तरफ आदमी अपनी कितनी तारीफ करता है तो जब मैंने कहा मैं नहीं जानता तो उसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैंने कहा देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलता जो झूठ बोलता है साधकों के प्रति उसका सत्यानाश हो जाता है <coughs> मैं तुमसे झूठ बोल करके अपना नाश क्यों करूं इसीलिए मैं नहीं जानता तो फिर उसने विश्वास किया कि हा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और फिर वो वहां से अपने रथ में बैठकर के चला गया तो गुरु महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि षोड़श कला पुरुष कौन है ताकि मैं दूसरी बार कोई पूछे तो बता सकता हूं किसी के पूछ पूछ के बताने से वालों में क्या होता है <coughs> एक बार एक अम्मा ने मुझे अमरिका से फ़ोन किया स्वामी जी एक समस्या है मेरा लड़का जो है बहुत कंफ्यूज हो गया है स्कूल में लोग उसको कहते तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं तीन सर है चार हाथ है आठ हाथ हैं हाथ में डंडा या किसी के हाथ में धनुष्य बाण है ये क्या चक्कर है तो उसको मैं क्या उत्तर दू आप मुझे बताइए मैं उसको बताऊंगी हमने कहा मैं तुमको बताऊंगा तुम उसमें अपना मिर्च मसाला डालोगी कन्फ्यूज करोगी और उसको और कन्फ्यूज कर देंगे ये तुम्हारा अधिकार नहीं है उस बच्चे से मेरे से बात करवाओ तब तो बात ठीक हो जाएगी तो ये किसी से पूछ पाछ के बताना चाहता है उसके ऊपर में तस्मै इस पर भगवान शंकर रहे हैं काफी बड़ी कमेंट्री है आपको समय हो तो पढ़ लेना तस्मय सहोवाच यह एवं अंत शरीर सौम्य सपुरुषाहता षोडश कला प्रभवंती थी तो कहते कि हे <coughs> सौम्य हे प्यारे शिष्य सुनो ये जो षोडश कला पुरुष तुम जानना चाहते हो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं वो षोडश कला पुरुष नेता षोड कला प्रभुवंती यह एवं अंत शरीर है ही हृदय में वो है मार कहीं नहीं है परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं टाइम पास करने के लिए तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं जैसे लोग कहते हैं ना सत्संग को जाने से शांति मिलती है अब आप देखो आपके घर में शांति होगी ना आप सब लोग यहां आ गए चलो गर्मी आज जल्दी हो गया सत्संग जरा और नहीं लंबा चला देखो एक बार दिल्ली से मैं बद्रीनाथ जा रहा था एक यात्रा के साथ एक सज्जन पंजाबी सज्जन आए कार में और मुझे नीचे बुलाया कहा कि स्वामी जी मेरी माँ को आप ले जाना हमने कहा देखो हमारे सीट पैक है हम नहीं ले जा सकते बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगे पैर पकड़े स्वामी जी कुछ भी करो मैं तो नालायक लड़का हूं मैं माँ की सेवा नहीं कर सकता हूँ उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया हम ले जा सकते हो सबका सब, सब पुण्य आपको मिलेगा वगैरह हमने कहा ये ज्यादा लेक्चर दी उससे हाँ कह दो ठीक है बैठो और फिर पैसे देने से बोले स्वामी जी इसके कितने पैसे होते इसके पांच हजार रुपए होते तो वो मुझे स्वामी इधर आइए देता हूं बस के पीछे ले गया ये पांच हजार इस समय के अगले बार जब भी आप जाओगे बीस और रख लो इसका अर्थ क्या निकला सत्संग से घर में शांति होती है जब आप बाहर चले जाते हो देखो महाराज ये चक्कर है तो यह एवं अंत शरीर भगवान को बाहर मत ढूंढना महाराज और हम सब जानते हैं ऐसा नहीं नहीं जानते जब भगवान के सामने चले जाते हैं जैसे समझो आप चले गए बद्रीनाथ नारायण भगवान के सामने वहां जाकर के हाथ जब जोड़ते हैं तो क्या करते है? देखते हैं कि आंखें बंद करते हैं आंखें इसलिए बंद करते हैं कि हम सब जानते हैं प्रभु बाहर नहीं है तो हमारी स्थिति क्या है आंखें खोल करके प्रभु को बाहर देखना चाहते हैं लेकिन जानते हैं वो अंदर है देखो इस परमात्मा को आत्मस्वरूप से पहचानना इसको अध्यात्म कहते हैं परमात्मा को अनात्म स्वरूप से दूर ढकेलना इसको आधि भौतिक कहते हैं देखो और परमात्मा की शक्ति को वो अपनी बनवा करके उससे मार्केटिंग करना ये उसको आधिदैविक कहते हैं देखो इसलिए इस पुरुष को जानना है तो ये अपने हृदय में ही जानो यशमिन एक षोड़श कला प्रभावंती थी और इसी पुरुष से ये सोलह कलाए प्रकट होती है और जहां से प्रकट होती है नेचुरली उसी में वो वापस चली जाएगी इसीलिए पहले ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकट होती तीसरा स चक्रे कस्मिनत उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यमी कस्मिन व प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा इक्षा, चक्रे उस कला पुरुष ने एकक्षण किया माने चिंतन किया दर्शन किया कि सृष्टि फलक क्रमादि विषयम पहले उसने चिंतन किया कि इस दुनिया को मैं कैसे निर्माण करूं तो पहले इस दुनिया का निर्माण उसने किया चिंतन के द्वारा ध्यान से सुनना हमारी पूरी जो दुनिया है ना अपने अगल बगल में ये केवल चिंतन से ही प्रकट हो गई है आदमी चिंतन करता है अ इंडिया में मैंने जयपुर छोटा सा कस्बा है बम्बई में जाए तो बड़ी प्रगति होगी चिंतन किया यहां से बम्बई चला गया मुंबई में तो कुछ है नहीं भीड़ भाड़ है केवल नाम बम्बई है है जाम नगर तो क्या करे चलो यहां से अमेरिका चले जाते हैं फिर चिंतन किया अमेरिका पहुंच गए अमरीका जाने के बाद शांत बैठे क्या फिर चिंतन किया ग्रीन कार्ड लेना है कुछ भी जुगाड़ करके फिर ग्रीन कार्ड ले लिया फिर वहां शांत हो गए क्या फिर चिंतन किया अब आखिरी स्टेप है यहाँ की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और फिर जुगाड़ कर करा करके वहां के सिटीजन बन गए तब तक के 65 साल की उमर हो उमर हो गई फिर चिंतन किया इंडिया ही अच्छा है और फिर वापस जाए घर के बुद्धू लौट के आए ये पूर्ण जगत जीवन केवल अपने संकल्पों से ही निर्माण होता है संकल्प में ही रहता है संकल्प में ही वापस आ जाता है हम ही संकल्प करते इस लड़की से शादी करने से खुश होंगे लेकिन घर के माँ बाप ना कहते उनको क्या समझ हम तो करेंगे इसी से नहीं तो नहीं एक लड़के ने एक लड़की से शादी करने के लिए कहा उस ल, लड़के के लड़का था साउथ इंडियन ब्राह्मीन और लड़की थी नॉर्थ इंडियन गुप्ता की फैमिली की अवैश्य तो उस साउथ इंडियन की मां ने कहा यदि तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुमको मेरे शव के ऊपर से जाना पड़ेगा तो लड़के ने कहा तब तक तुम्हें बूढ़ा हो जाऊंगा तुम तो जल्दी मरने वाले हो नहीं <laughs> देखो और फिर हमने शादी कर ली उस लड़की से केवल कल्पना इससे शादी का सुख होगा फिर दूसरी कल्पना इसी के कारण में दुखी हूं फिर डाइवोर्स कर लिया ये सब जगत का मूल केवल ईक्षण चिंतन मात्र है तो भगवान ने चिंतन किया ईक्ष चक्रे और उसके पश्चात उसने क्या क्या किया कहते सब प्राणम असृजत पहली बार फिर प्राणा श्रद्धा श्रद्धेन खम वायु ज्योति आपहा पृथ्वी इंद्रियम मन अन्नम अन्नाद वीर तपहा मंत्रा कर्म लोक लोकेशु नाम इति ये षोडश कला यह सोलह कलाए है पहली कला है कि उस पुरुष ने पहले प्राण को रचा प्राण माने हिरण्य गर्भ माने ब्रह्मा जी माने सूत्रात्मा समष्टि कारणात्मक देखो परमात्मा अपनी अनंत शक्ति के साथ जब शक्ति अव्यक्त रहती है उस समय उस परमात्मा को ईश्वर कहते हैं और फिर वह शक्ति अब प्रकट होने के लिए तैयार है लेकिन प्रकट नहीं हुई उसको ब्रह्मा जी कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं या अंतकरण चतुष्टय कहते हैं ब्रह्मा जी को चार सर है अंतकरण चतुष्टय भी मन बुद्धि चित्त अहंकार तो बाहर के जो ब्रह्मा जी है ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले वो हमारे अंदर में हमारा अंतकरण चतुष्ट उसको कहते प्राण या सूत्रात्मा तो पहले प्राणम असुजत फिर प्राणा श्रद्धा प्राण से उसने श्रद्धा का निर्माण किया सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूतान तो सभी लोगों में बचपन से ही सबका भला करना चाहिए ऐसा स्वाभाविक होता है बड़े हो जाते हैं स्वार्थ प्रकट होने के बाद फिर दूसरे के भले की नहीं सोचते एक जगह एक ये बच्चे जो होते हैं फिजिकली चैलेंज मेंटली चैलेंज इनकी एक रेस थी 100 मीटर की या 100 फीट की रेस थी दस बारह बच्चे थे कोई खड़ा नहीं रह सकता कोई चलता है कोई इधर देखता है इस प्रकार से और उनको कहा कि देखो आप सीटी बजेगी और जो पहला आएगा उसको बख्शिश मिलेगा अब वो बेचारे दौड़ रहे उसमें से एक गिर गया नीचे तो दूसरा आके उसको मदद करता है तीसरा आके मदद करता है सबने सोचा अकेले क्या दौड़ना है सब साथ साथ दौड़ते और साथ चल सभी पहले आ गए देखो उसमें मैं जीतूंगा अन्य को हराऊंगा यह भाव नहीं होता बच्चों में देखो तो पहले शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम सर्व प्राणी नाम श्रद्धा मनुष्य श्रद्धा के बल पर ही जिंदा है देखो हम सब अपने मां को केवल श्रद्धा के बल पर ही स्वीकार करते हैं और हमने इस मां को श्रद्धा के बल पर स्वीकार किया है उसी के शब्दों पर श्रद्धा रखकर के कि ये तुम्हारे पिता है स्वीकार करते हैं पूरा हमारा जीवन केवल श्रद्धा से युक्त ही है यो यद्धा स एव सा गीता कहती है तो इस प्राण से फिर श्रद्धा का निर्माण हुआ तथा कर्म फल उपभोग साधना साधन अनिष्ठानी कारण भूतानी महाभूतानी असृजत उसके बाद सभी प्रकार के भोग इत्यादि को करने के लिए जो कारणात्मक पंचमहाभूत है वो पंचमहाभूतों का निर्माण किया कौन से पंच महाभूत है खम शब्द गुणम आकाश इसका एक ही गुण है शब्द उसके बाद वायु उसमें शब्द और स्पर्श दो गुण है फिर तीसरा अग्नि या तेज उसमें तीन गुण है और शब्द स्पर्श और रूप इस प्रकार से पृथ्वी में पांच गुणे शब्द स्पर्श रूप रूपंध इस प्रकार से उन्होंने गुणों वाली पृथ्वी निर्माण करी तथा तय एवं भूत आरब्ध इंद्रिय द्विप्रकार बुद्ध कर्मार्थम च दश संख्याख्यम तस् च ईश्वरम अंतस्तम संशय संकल्प लक्षणम मना और फिर इसी पंच महाभूतों को ग्रहण करने के लिए उसके साथ भोग करने के लिए फिर दो प्रकार के इंद्रिय निर्माण किए ज्ञानेंद्रिय ग्या, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये दस इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला उनका जो ईश्वर है वो अंत अंदर में मन रूप में जो संकल्प विकल्पात्मक है यह निर्माण किया इस प्रकार से एवं प्राणी नाम कार्यम करणम चुष्ट तत्तिथ्यवादी लक्षणम अन्नम <coughs> प्राणी निर्माण हो गया जिसमें अंत करणे फिर उनको जिंदा रहने के लिए भोग के लिए उन्होंने भिन्न प्रकार के अन्न निर्माण किए जैसे गेहूं चावल इत्यादि ततच अन्नाद अद्य मान सामर्थम बलम फिर उस अन्न को खाने के पश्चात व्यक्ति में बल सामर्थ्य शक्ति निर्माण होती है वह उन्होंने निर्माण कर दिया जो सर्व प्रकृति प्रवृत्ति साधनम है वीर्यवताम च प्राणीनाम तपहा विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणा और फिर यह जो शक्ति है ये इससे उन्होंने तपस का निर्माण किया तपस्या के द्वारा मनुष्य अपने अंतकरण को मन बुद्धि को शुद्ध करता है तपस्या का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं तपस्या का तात्पर्य अपने में पवित्रता शुद्धि इसका निर्माण करना है क्योंकि मनुष्य जगत में रहता है तो गंदगी आ ही जाती है तो उसके पश्चात मंत्र तपहा विशुद्ध अंतर बहिर् करने ब्याह कर्म साधारम होता रुग जजु साम अथर्वाग तथा और फिर ये शुद्ध अंतकरण होने के बाद शुद्ध कर्म करने के लिए ये चार प्रकार के मंत्र, चार प्रकार प्रकार के के मंत्र, वेद, उन्होंने निर्माण साम अथर्व इत्यादि फिर कर्म होत्रादि लक्षणम फिर जितने भी वेद है वो कर्म प्रधान है तो उसमें अग्नि होत्र इत्यादि कर्म निर्माण करिए। फिर तथो लोकाहा कर्मणाम फलम लोग कर्म करेंगे तो उनको भिन्न भिन्न लोगों की गति प्राप्त होगी भूर भू स्वन तपा सत्यम और अतल भूतल सुतल इत्यादि तो ये भिन्न लोक निर्माण किए और फिर इस लोक में कर्म नाम फलम से तेजु दृष्टान प्राणी नाम, नाम फिर कर्म का फल है वो फल बताया उसके पश्चात ये जो प्राणी है उनको नाम देव दत्त इत्यादि इस प्रकार से यह सोलह कलाएं उस पुरुष से निर्माण हो गई देखो तो कौन सी सोलह कलाए पहले प्राण फिर श्रद्धा दो फिर आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्न वीर्य, तप मंत्र कर्म लोक और नाम ये सोलह कलाओं से यह पुरुष युक्त है अब कौन सा पुरुष जीव या परमात्मा देखो इसीलिए आप देखेंगे मनुष्य हमेशा यही चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं तो कैसे जिंदा रहूं दो प्रकार से क्योंकि स्थूल बुद्धि वाला है ना दो प्रकार से मेरा रूप बना रहे इसीलिए अपना ही स्टैचू बना करके उसको स्वयं ही जाकर के इनोग्रेट करना कैची से काटना फिर अपने ही हाथ से अपने ही स्टैचू को माला पहनाना उसके बाद टीवी के सामने आरती करना इसी को कहते हैं माया देखो उल्टे प्रदेश में यही होता है सीधे प्रदेश में ये नहीं हो सकता क्योंकि यह रूप जो है यही सत्य है नहीं तो फिर दूसरा नाम देखो ये नाम के चक्कर में मनुष्य अपने आप को इतना बेवकूफ बनाता है उदाहरण आपको एक बार अपने वृंदावन में हम थे और वहां तो भगवान की लीला के अनेक स्थान है तो हमको जो जहाँ ले जाता है हम पहुंच जाते हैं एक बार कहीं गए स्थान बताने कौन सा उन्होंने कहा कि देखो जी यहाँ भगवान की ये लीला हो गई वो लीला हो गई हमने सब सुन लिया हमने बहुत अच्छा है तो वहां के जो पंडा थे उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज देखो आप यहाँ कितने पत्थर लगे हुए हैं सब पर नाम लिखे बहुत अच्छा दिखता है बोले आप अपने भी नाम का पत्थर लगा लो कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा लगा लो केवल इक्कीस सौ रूपये लगेंगे हमने कहा ठीक है आप पेमेंट कर दो मुझे कोई आपत्ति नहीं।, <laughs> नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं पैसा तो आप ही को देना पड़ेगा आपका नाम लिखेंगे उस पर निश्चित क्या होगा वो पत्थर को तो पता चलेगा नहीं किसका नाम है और सबके द्वारा लताड़ा जाना यह कौन सी साधना है बोले नहीं इसमें यह है जो भी व्यक्ति आकर के इस पर अपना पैर रखेगा उसके पुण्य आपके नाम जमा हो जाएंगे हमने कहा यह तो ब्लूटूथ के जैसा ब्लू लेग हो गया और ये तो गड़बड़ी है दूसरे की अच्छी चीज को छुपा के चुरा के लेना यह कोई अच्छी बात है लेकिन मैं अपना नाम अमर करना चाहता हूं आज तक कितने आके चले गए देखो संतो केवल इतना ही चिंतन करना हम अपने को जानते अपने माँ बाप को अपने दादा दादी नाना नानी को एकाद होगा चौथी पीढ़ी उसके पहले कोई था कभी एक बार भी विचार आया मन में कारण क्या है अनावश्यक है हमको ऐसे लगता है मेरे सिवा दुनिया कैसी चलेगी जाके तो देखो दुनिया बढ़िया रहेगी <laughs> एक साधक हमारे मुंबई में सत्संग के लिए आते हैं और बड़े नियम से आते हैं उनका डेयरी का व्यापार है छोटा सा बढ़िया दुकान है और दूध की सब चीजें बना के बेचते हैं तो मुझे कहते स्वामी जी पता नहीं आपको मैं क्या दे सकूं आप दूध की कोई चीज खाते नहीं मैंने ठीक है बोले मैंने आपकी एक जो बात सीखी वो ही मुझे आपके पास पकड़ के ले आती है ना क्या सीखी बाबा तो कहते है आपने कहा है हम नहीं होने से काम अच्छा चलता है ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया मेरी टांग टूट गई तो मुझे द हॉस्पिटल में और घर में टांग बांध करके लटका दिया उन दिनों में एक महीने तक के मेरा जो मैनेजर था बाकी के जो काम करने वाले थे वही काम करते थे और उन दिनों में मेरा जितना प्रॉफिट हुआ उतना प्रॉफिट जब मैं रहता था कभी नहीं हुआ उस दिन मुझे पता चला मेरा होना आवश्यक नहीं मनुष्य कितना फंस जाता है इस नाम रूप में देखो संतो इसका कारण क्या है अब इसका और चिंतन करो हम एक ही समय अपने माँ बाप के दृष्टि से बच्चे हैं और अपने बच्चों के दृष्टि से मां बाप है टू इन वन अब बताओ हम अपने माँ बाप को लेकर के इतने दुखी होते हैं क्या जितने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं कारण क्या है माँ बाप जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं किसी ने ये सोचा है क्या काश मेरी मां मिनर इन मंदिरों की जैसी होती नहीं जैसी है स्वीकार किया लेकिन जब बच्चे होते हैं तब चाहते हैं मेरा बच्चा अमुक अमुक बने अरे यार कैसा बनेगा इमली के पेड़ को आम नहीं लगते और इसी के कारण आदमी दुखी होता है तो जो जैसा है उसको स्वीकार करो और प्रभु के गुण गाओ बस यही जीवन का सरल सरल अर्थ है तो यह जो षोडश कला पुरुष है उसके बारे में बताने के मान फिर कहते हैं एवेता कला प्राणीना अविद्यादि दोष बीजापेक्ष दृष्टा तैम सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्षका स्वप्न दृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थ पुनः तस्वीर पुरुषे प्रलियंते हिवामि विभागम तो ये जितने भी कलाएं हैं सोलाह की सोला ये सभी के सभी उसी में वापस आ जाती है देखो कही बाहर नहीं जाती इस पर भी ये चिंतन करने की प्रक्रिया कठोर प्रषद आत्मनि महति नियत छेद तद येद शांति आत्मनी, आत्मनी, आत्मनी। विषयों को इंद्रियों में लपेट लो इंद्रियों को मन में ले आओ मन को बुद्धि में डालो अपनी वैयक्तिक बुद्धि को परमात्मा के बुद्धि में मिला दो और वहां से प्रकृति को बायपास करके प्रभु में मिल जाओ ये प्रक्रिया है अब देखो पति उसको विड्रॉ किया आदमी में आया आदमी को विड्रॉ किया मन में आया मन को विड्रॉ किया बुद्धि में आया जैसे बुद्धि में आ गए तो पहले कि सब के सब कहा गए कहीं नहीं गए क्योंकि वो थे ही नहीं केवल कल्पना मात्र थी इसीलिए कहते हैं कि ये सभी के सभी जो है ये केवल कहते हैं कि ये वापस आ गए लेकिन वापस आना भी ना कुछ नहीं होता क्योंकि वो है ही नहीं जैसे मैं पति मर गया तो यह मरा हुआ पति कहा गया वो कहीं तब जाएगा जब पति नाम की वस्तु होगी तब उदाहरण ले दूसरा एक बल्ब है उस बल्ब में लाइट और उस लाइट के कारण सबको प्रकाश मिल रहा है यदि वो बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें से लाइट कहां जाएगा दूसरे बल्ब में कहीं नहीं जाएगा क्योंकि लाइट केवल अभिव्यक्ति है व्यक्ति नहीं है अभिव्यक्ति में पाप पापुण्य नहीं होते व्यक्ति में पाप पापुण्य होते हैं तो हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है व्यक्ति नहीं है परमात्मा के अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया इसी के कारण संसार शुरू हो जाता है देखो संतो इसलिए यह दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्ष का तो जब आंखें खुली तो दुनिया निर्माण होगी आंखें बंद होगी दुनिया गायब देखो जब हम सोते हैं तब ये स्थूल जगत कहा जाता है जब सपना खत्म हो गया तो जगत स्थूल और सूक्ष्म जगत वो कहा गए वो कहीं नहीं गए क्योंकि कहीं थे ही नहीं इसको समझने के लिए अपना कंप्यूटर का जो आजकल चल रहा है इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता जब हमने बहुत सारा डाटा अपने हार्ड डिस्क लिया तो उसका वजन नहीं बढ़ता तो एक बार हम सिडनी में एयरपोर्ट जा रहे थे तो जो सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे उनका हमको इंट्रोडक्शन करा दिया स्वामी जी ये इस सिडनी यूनिवर्सिटी के आ, कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमने कहा बहुत बढ़िया है मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका आप समाधान कीजिएगा क्या हम जब डाटा डिलीट करते हैं तो वो कहा जाता है बहुत देखा के दिखता तो नहीं डिलीट तो कर दिया गया कहा देखो तो वो कहते डाटा डिलीट करने के बाद नष्ट नहीं होता केवल उसके ऊपर फंक्शन करना स्टॉप हो जाता है इस जगत में ना कुछ नष्ट हुआ है ना कोई प्रकट हुआ है कल जैसा ने उदाहरण दिया था कपड़े की सलवटों पर स्त्री घुमाने के बाद वो सलवटें कहा जाती है वो कहीं तब जाएगी जब होगी तब ना सलवटे नाम की कोई वस्तु थोड़ी है इसी प्रकार से ये जो षोडश कला है ये कोई वास्तविक नहीं है ये उसी परमात्मा पर केवल अध्यारोपित की गई है ध्यान से सुनना वेदांत शास्त्र में तत्व को बताने का जो प्रयोग है प्रक्रिया है उसको कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंच अध्यारोप करके उसका अपवाद करके तत्व को बताया जाता है कल मैंने आपको उदाहरण दिया था आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या नहीं भैया नहीं जानते अरे यार वो अपना वर्मा है ना हाँ उसका ये सन लॉ है अच्छा अब क्या समझ में आया लेकिन वर्मा से मारे हुए हैं इसीलिए वर्मा का रेफरेंस है अब ये गुप्ता जी से बात हो रही है और फिर गुप्ता जी से ज्यादा धक्के खाए उसके बाद फिर पूछा गुप्ता जी को जानते हैं वो वर्मा की कोई जरूरत नहीं है इन अच्छी तरह तो जानता हूं एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा जैसे भगवान शंकराचार्य इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं देव दत्त उदाहरण देने के लिए जिन्होंने रजनीश जी का साहित्य पढ़ा है आप देखेंगे वो मुल्ला नसरुद्दीन की बात करते हैं बोले आप अपने प्रवचन में हमेशा गुप्ता जी की बात करते हो ये गुप्ता जी कौन है फिर हमने कहा इसकी कहानी एक है एक बार झुमके वाली बरेली में, में था एक बेंच पर दो तरफ से लोग बैठे हुए थे घोड़े के जैसे और बीच में शतरंज रखा हुआ था चेस बोर्ड इसके पीछे दस बारह आदमी खड़े उसके पीछे दस बारह आदमी खड़े ऊपर से देख रहे और इसको बताते अरे गुप्ता घोड़े को चला अरे गुप्ता हाउट को चला और वो ऐसा चलाता गया जीत गया तो बोले यार कौन बता बता रहा रहा था था बोले मैं तू तो मुझे जानता नहीं कैसे तुमने कहा गुप्ता ये कर तुमको कैसे पता चला मेरा नाम गुप्ता है बोले हर बेवकूफ को मैं गुप्ता ही कहता हूं <laughs> उस दिन से मुझे बड़ा मजा आ गया <laughs> देखो एकदम तो आनंद आनंद लेकिन इसका नाम गुप्ता होगा और कितना गुस्सा करेगा अच्छा मैं दिखाऊंगा नाम रूप में फंस गए संसार शुरू हो गया और ये नाम रूप केवल कल्पना मात्र है ये सत्य नहीं है देखो तो ये सब नाम रूप कहा चला जाता है जो कहीं है ही नहीं तो जाएगा कहा दर्पण के सामने खड़े रहो और ये दुराग्रह करो कि दर्पण में मेरा प्रतिबिंब होना नहीं चाहिए तो आप कितने भी उपवास करो कितना भी जप करो कितने भी ठंडे पानी में नहाओ कितने शीर्षासन करो कितना प्राणायाम करो कितना दान धर्म करो कुछ नहीं होने वाला तो करना क्या है ये केवल भ्रांति है ये स्वीकार करके मौज में रहना है आनंद ले लो ना उसका देखो लेकिन हमारे स्थान पर यानी कोई चिड़िया हो तो कितनी परेशान होती है चिड़िया दर्पण के सामने वो मार मार के मुख से खून निकलती है और फिर भी परेशान रहती है कहां गया कहां से आया ये कौन है दर्पण के पीछे जाके देखेगी अब उसको कितना भी समझाओ कि तुम प्राणायाम करो योगा करो कुछ नहीं होने वाला इसी प्रकार से आप कुछ भी करो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विही नर्व मते न भजती न मुक्ति जन्म शतन भगवान भी भगवदगीता में कहते हैं उदारा सर्व एवै थे ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम परमात्मा की उपलब्धि अन्य होकर के नहीं हो सकती परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्मभाव से ही हो सकती है देखो और जिसकी उपलब्धि आत्मभाव से होती है वो शब्दों के परे है उदाहरण एक बार हम लंदन से बंबई आ रहे थे हवाई जहाज में तो बीच में उठ करके गए जरा हाथ पैर सीधे करने के लिए बाथरूम के पास फिर वहां हमने कुछ चाय पी वो आ, एयर होस्टेस से बात करी इधर उधर की एक ने मुझे पूछा यू आर ए इंडियन स्वामी या सर एस तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मेडिटेशन मैंने पहले काम कर लो बाद में बताऊंगा उतने में एक सज्जन आए और मुझे कहते आ, आर यू स्वामी आ, आर यू स्वामी तो मैंने बोला एनी ऑब्जेक्शन एनी ऑब्जेक्शन फिर उसने पीछे देखा तो उसकी पत्नी देख रही थी मैंने तुमको बोलना भी नहीं आता इधर आ जाओ तो वो अपना डुब डुब करके चले गए फिर पत्नी उठी <coughs> <coughs> और आके कह दिए एक्सक्यूज मी देर इज वन स्वामी अनुभवानंद हु कम्स ऑन टीवी डू यू नो हिम ही लुक्स लाइक यू तो उसको मैं क्या उत्तर दू मैंने कहा यस yes, नो no. <laughs> बोले यस yes, नो no, कैसा बोले मैं जानता हूं इसलिए यस नो इसलिए जैसी आप जानती हो अपने से अन्य रूप में वैसा मैं नहीं जानता देखो महाराज परमात्मा की उपलब्धि अन्य के भाव में करेंगे तो आप चैतन्य परमात्मा जड़ हो जाएगा और वहां द्वैत निर्माण होगा द्वितीय आत्म भयं फिर भगवान से आप डरोगे भगवान डरने का विषय नहीं है भगवान प्रेम की मूर्ति है देखो इसीलिए यह जो षोडश कला है इसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद क्योंकि हम कहा फंसे हैं वर्मा जी में जानना किसको है गुप्ता जी को तो हमने क्या किया गुप्ता पर वर्मा जी को सुपर इंपोज किया इसी प्रकार से यहां परमात्मा पर हम क्या जानते हैं ये षोडश कला जानते हैं की जगत का निर्माण करने वाला है श्रद्धा है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार पाप पुण्य ये सब हम जानते हैं नाम फिर कहते हैं इनको सबको हटा दो हटाने के बाद क्या बचता है वो आप हो देखो इस प्रक्रिया के द्वारा ही हमको अपने आप को लखाया जाता है इसीलिए कहते हैं पंद्रहवेदय में भगवान हमारे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि संभव है स्मृति अपोहनंच स्वप्न ज्ञानम जागृतम सुषुप्ति और चकारात समाधि मेरे ही कारण ये चार संभव है ये चार आते जाते हैं लेकिन मैं जो यो का त्यों जो मैं है ही वेद ही अहम एवं वेद्या सभी वेदों का तात्पर्य इस मय को पहचानने में है देखो इसीलिए ये षोडश कला पुरुष का प्रसंग इसमें आता है और यह सबके सब कैसे परमात्मा में वापस चले जाते हैं सो स यथाइम सन्दमा समुद्राणा समुद्राप्य अस्तम ग्छति बिदे नामे समुद्रीं प्रोच्यतेम्रष्टुमा षोडशकला पुषाए प्राप्त प्राप्य तम अच्छम गच्छति बिदे चासं एव इति एवं प्रोच्यते सक अमृत तदेश श्लोक तो जैसे नदिया समुद्र में जा करके अपने नाम रूप को खो देती है और उसको समुद्र कहा जाता है इसी प्रकार से ये षोडश कला जो है ये इस पुरुष में वापस आ करके फिर सब का सब गायब हो गया और कैसे गायब हो गया जैसे सपना गायब होने के बाद कहा गया जैसे लुंगी पर की सलवटे स्त्री करने के बाद कहा गई जैसे दर्पण को हटाने के पश्चात दर्पण में रहने वाला हमारा प्रतिबिंब कहा गया देखो महाराज तो कहते हैं ये सभी के सभी विद्य तेज आसाम नाम रूपे ये सबका सब का नाम रूप की षोडश कला है ये पुरुष एवं इति एवं उसको पुरुष ही कहा जाता है क्योंकि वह पुरुष कैसा अकला उसमें कोई कला नहीं है देखो आदमी नहीं तो पुत्र नहीं आदमी नहीं तो पति नहीं आदमी नहीं तो पिता नहीं तो चंद्रमा सत्रहवा होता है पहली कला प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी पंद्रह अमावस्या सोलह चंद्रमा सत्रहवा इसी प्रकार से इस चंद्रमा पर ये कलाए अध्यारोपित करी गई है इसी प्रकार से हम जो शुद्ध एक मेवा दी है उस पर देहात्मा भाव की कला चढ़ा दी जाग्रत पुरुष हो गया जाग्रत पुरुष होने के बाद पति पत्नी भाई बहन पैदा हो गए ये जो नहीं है वो दुखी हो रहे फिर उसी परमात्मा पर अंतकरण की कला चला चढ़ा दी उपाधि चढ़ा दी स्वप्न तो पुरुष पैदा हो गया फिर उसी परमात्मा पर इन दो उपाधियों के अभाव की उपाधि चढ़ा दी तो सुषुप्त पुरुष तैयार हो गया ये सब कलाएं होती नहीं केवल दिखती मात्र मात है प्रती मात्र है इसीलिए कहते हैं छंती और जब ये सब खत्म हो गई तो ऐसा पुरुषः अकलहा अमृत फिर उसको पता चलता है कि इसमें कोई कला नहीं है चंद्रमा को आप कहो कि देखो भैया इस समय तो मैंने एकादशी नहीं करी तो पाप तो नहीं लगेगा तो चंद्रमा पूछेगा एकादशी किसको कहते चंद्रमा के दृष्टि से एकादशी नहीं द्वादशी नहीं, नहीं। देखो परमात्मा की दृष्टि से यह जीव जगत ईश्वर ये कोई भी नहीं है यह अपना अकल पुरुष है तो अकल अमृत तदेश श्लोक इसके बारे में एक श्लोक है अनावर्थनाभ कला यस्थम प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु जैसे रथ के चक्के में जो नाभि होती है या साइकिल के चक्के में जो स्पोक रखने का सेंटर होता है हब उसमें जैसे सभी की सभी स्पोक आ जाते हैं उसी प्रकार से ये सभी की सभी षोरश कलाए इसी एक पुरुष में समर्पित है जैसे आदमी में ही एक स्पोक या एक आरा जो है वो पुत्र का है दूसरा पति का है तीसरा पिता का है चौथा भाई का है ये सभी के सभी उस पुरुष पर आधारित है यदि पुरुष नहीं हो तो इनके कोई सत्ता नहीं लेकिन इनके अभाव में भी पुरुष ज्यो का त्यो बना रहता है वो अपना स्वरूप है महाराज इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता तो तम वेद्यम पुरुषम वेद यही जानने योग्य पुरुष है इसको जानो बाकी कोई जानने की आवश्यकता नहीं मां वो मृत्यु परिव्यथा थी और इसको जानोगे तो ये मृत्यु तुमको कभी दुख नहीं देगा मृत्यु के कारण तुम कभी परेशान नहीं होगे। तान होवाच एतावद एव अहम एत परम ब्रह्म वेद फिर पिपलाद मुनि ने कहा कि देखो भैया जो तुमने मुझे पूछा था ब्रह्म के बारे में मैं केवल इतना ही जानता हूं इससे और आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं एक बार भगवान रमणवर्षि को एक साधक ने पूछा महाराज जी कितने उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम तत्व को जान सके तो उन्होंने पूछा कि तुम दाढ़ी करते हो क्या तो हरेक प्रश्न पूछने वाले को लगता है कि वो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है और ये गुरु महाराज को समझ में नहीं आया उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा हूं कि उपनिषद कितने पढ़ने पड़ेंगे ताकि अपने को पहचान सके फिर उन्होंने कहा हा मुझे तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया तुम ये बताओ तुम दाढ़ी बनाते हो क्या बोले हा बनाता हो तो तुम दाढ़ी बनाते समय जो दर्पण लेते हो अपना चेहरा देखने के लिए कितने दर्पणों की आवश्यकता है एक काव्य नहीं नहीं आठ नौ दर्पण देखेंगे तो दसवें दर्पण में अच्छा दिखेगा एक उपनिषद काफी है देखो महाराज इसीलिए यहां कहते हैं एतावदेव अहम एक परम ब्रह्म वेद परमात्मा के बारे में इतना ही जानने योग्य है इससे परे और कुछ नहीं है इसे न अतः परम अस्थिति इससे परे और कुछ नहीं है इस प्रकार से उन्होंने जो कुछ बताना था बता दिया तो शिष्यों लोगों ने क्या किया तुम ही नहा पिता यहां अस्माक विद्या परम ऋषिभ्या नमह परम ऋषिभ्या तब उन्हीं सभी शिष्यों ने उनकी पूजा करी और कहा आप ही हमारे पिता हो देखो जो भौतिक पिता होते हैं वो मृत्यु वाले देह को देते हैं और जो गुरु महाराज होते हैं वो एक अमर का जन्म कर देते हैं इसीलिए तुम तो ही नहा पिता देखो पिता दो प्रकार से होते हैं एक को कहते हैं बिंदु संतति का और दूसरे को कहते हैं नाद संतति का हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके हम बिंदु संतति है और जो साधु संत हमको ज्ञान देते हैं हम उन साधु संतों की नाद संतति है संतति माने बच्चे जिन शब्दों के द्वारा हम अपना उद्धार करते हैं उन शब्द वो शब्द जहां से आए वो हमारे पिता तुल्य है क्योंकि आप ही अविद्या परम पारम तारसी थी आप ही हमको इस अविद्या के पार ले जाओगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं मरने वाले देह को निर्माण करने वाले पिता के प्रति हमारा इतना आदर भाव होता है तो जो हमको अमरत्व प्रदान कर रहे हैं उन साधु संतों के प्रति हमारा कितना आदर होना चाहिए कितने सरल बात है कहते हैं यहां तो एवं अस्माकम विद्या विपरीत ज्ञानम जन्म मरण दुखादि ग्राह ग्राह अपराध अविद्या मोह महा महोदे विद्या प्लबे नुनरावृत्ति लक्षण मोक्षाख्यम महोदे प्रत्युत्पन्न इतरस्म तो बाकी के जो पिता है वो तो केवल मरने वाला ही देह देते हैं लेकिन आपने हमको इस संसार के महासागर से पार करा दिया ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करा के इतरो पिता शरीर मात्रम जनती है बाकी के पिता तो केवल शरीर का जन्म देते तथा तो स प्रपूजोतमो लोके फिर भी उसको जीवन में लोगों में प्रपूज्यतम कहते हैं किमु वक्तव्य आत्यंतिकम अभया अभिप्राय और फिर क्या कहना जिसने हमको अभय का प्रदान कर दिया है नमः परम इस प्रकार से सभी साधु संत शास्त्र जिन्होंने जिन्होंने हमको यह ज्ञान दिया है उस पूरी परंपरा को हमारा नमस्कार इसी के साथ प्रश्नोपनिषद समाप्त तो होता है ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्ण, पूर्ण, पूर्णार, पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्णमा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति हरि ओम श्रीगुभ्यो नम हरि ओम